अधिकॉत्र अध्याय द्वादश श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था अज्ञात सदुच्य इसी के ऊपर व्याख्या चल रही है उस अनादि वाला जो परमात्मा है परम ब्रह्म है वह सत शब्द का वाच्य भी नहीं है असत शब्द का वाच्य भी नहीं है संसार में ईश्वर तक जितने हैं सदा सद असवादि शब्दों के बाद है सदैव सौम्य दग्र आशित ईश्वर को कहा गया उसने माया विशिष्ट काल की बात है वो निर्विशेष को नहीं कहा गया सदैव सौम्य दग्र आश्रित एक अव्यवादियों के द्वारा नहीं कहा गया सविशेष की बात है तो सत शब्द से ईश्वर कहा जाता है असत से संसार के कार्य कार, को बोला असत सत वाले कार्य को लेते हैं जो तो विद्यमान है इंद्र आदि के द्वारा विषय होता है असत माने इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध नहीं असत सबसे कहा तो ये दोनों उसमें नहीं है ये कहा माने शक्ति वृत्ति से ज्ञान नहीं होता निर्विशेष परमात्मा का यह है कोई भी वस्तु तो, अपने शक्ति वृत्ति से किसी को ज्ञान करना किसी वस्तु तो को पहचानना होता है किसी को लक्षणा से करना होता है जैसे गंगा या मीना कोई बोलता हो मेरे माने मत्स्य मछली तो वहां शक्तिवृत्ति ज्ञान होगा गंगा में मछली रह सकती है संबंध है उसका तो वहां अथवा गंगायाम नौका बोलेंगे गंगा में नौका है तो वहां शक्तिवृत्ति से अर्थ ज्ञान हो जाएगा किंतु तो गंगायाम घोषा जब बोलते हैं एक फूस की झोपड़ी को घोष कहा जाता है फूस की बनी हुई झोपड़ी है और तो गंगा बने बहता पानी बहता जल को गंगा बोला जाता है तो क्या फूस की झोड़ी झोपड़ी होनी संभव होगी बगता यथार्थ है थवादी बोल रहा है तो श्रोता को वहां लक्षणा करनी पड़ेगी कहां शक्य के संबंधों लक्षण शक्तिवृत्ति से जिसका ज्ञान होता उसको है उसको शक्य बोलते हैं चलो, उसके जहां पर संबंध होगा तो शक्ति सक, वृत्ति से ज्ञान गंगा का हुआ था तो गंगा पद का अर्थ करते थे गंगा का किनारा उसके साथ संबंध है गंगा किनारे के साथ गंगा का संबंध है तो आज शक्य संबंध हो शक्ति प्रति से ज्ञान होना था गंगा का गंगा शब्द का अर्था बहता पानी होना था उसका संबंध किनारे के साथ है वहां लक्षणा देता है वहां पर, पर फौस की झोंकी हो सकती किनारे में यह तात्पर्य निकालता है श्रोता वक्ता का अभिप्राय समझता है और वो लक्षण चार प्रकार की लक्षणा की सरजा है एक तो है जहद लक्षण यह गंगायाम घोषा वाली है मैंने जो कहा उसको तैयार गंगा शब्द का अर्थ छोड़ देना बहता पानी नहीं लेना वो बहता पानी का जहाँ संबंध है वहां पहुंच जाना जहाज लक्षण जिसको कहा गंगा को छोड़ दिया गंगा के किनारे को अर्थ कर लिया क्योंकि तो गंगा में बहते बहता पानी में तो फौस की झोपड़ी होना संभव नहीं है इसलिए उसका जहाँ संबंध है किनारे में किनारे अर्थ लिया जाता है दूसरा होता है अजहद लक्षण जो कहा उसको लेना त्याग रहा नहीं और अन्य को भी मतलब श्रोता को करना पड़ता है काम वक्ता तो केवल शब्द दे देगा काके भ्यो दैजी रक्षा करके बोला वक्ता ने कौ से दही की रक्षा करना काके भ्यो धैजी रक्षाधाम कौआ से दही की रक्षा करना इतना बोल करके घर वाले कहीं चले गए एक व्यक्ति घर में है अगर वो बुद्धिमान होगा तो क्या करेगा लक्षणा करेगा शक्तिवृत्ति से तो कौआ से ही दही की रक्षा कर अन्य से तो नहीं है का कौआ शक्तिवृत्ति से कौआ से ही दही की रक्षा करने को होता है यदि बुद्धिमान होगा तो क्या करेगा अजहद लक्षण कर देगा कौए से भी रक्षा करना अन्यों से भी जितने दधी का विघातक तत्व तो हैं, विराल है इत्यादि जो भी है सबसे रक्षा करना ये समझेगा वो इसको कहते हैं अजहद लक्षण जो कहा कौ से तो रक्षा करेगा ही अन्यों से भी रक्षा जो शब्द सुनने के पश्चात जितने भी दधी का विघातक तत्व तो थे दही नाश करने वाले सब के रक्षा करता है इसको कहते हैं अजद लक्षण मतलब श्रोता को कभी कभी अजद लक्षण के द्वारा अर्थ ज्ञान प्राप्त करना होता है और कभी कभी जहद अजहद लक्षण कुछ त्यागना कुछ रखना जो कहा जितने कहा था उनमें से कुछ को त्याग देना कुछ को पचाना इसको कहते तो हैं जहद अजद लक्षण वहां जद भी, भी है अजद भी है त्यागना भी है पचाना भी है ये जो तत्वमसी आदि में जहद अच्छा लखना कर दिया जाता है उपाधि अंश को त्याग देना और स्वरूप को रखना बचाना स्थिति होती है इसको जहद अचद अच्छा कुछ त्यागना है कुछ बचाना है कम तो पद का अर्थ यदि शक्ति वृत्ति से लेते हैं तो जीव होता है तत्वमसी में तत्पद का अर्थ ईश्वर मान आया विशिष्ट तत्पद का अर्थ शक्ति वृत्ति से यह होता है वहां पर शक्ति वृत्ति से अर्थ नहीं लेना है अजाद वृत्ति से भी नहीं है जहद भी नहीं क्या करना जहद आजाद, दोनों लक्षण करना जिस उपाधि के द्वारा जीवत्व तो दिख रहा है जिस उपाधि से वहां तो भास रहा है दोनों उपाधियों को हटाना यहाँ अंतकरण को हटा देना वहां पर माया को हटा देना स्थिति में स्वरूप एक परमात्मा निर्विशेष रूप सिद्ध होगा जैसे एक घटाकाश है एक, एक मठाकाश है और एक आकाश है रूप में आकाश मैं निर्विशेष अवस्था में है और विशेष अवस्था में हो गए आकाश, मठाकाश उपाधि के कारण विशेष बने हुए हैं दो घट के घेरे में जो आकाश पड़ा है वही निर्विशेष आकाश पड़ा है और मठ के घेरे में वही पड़ा हुआ है तो उपाधि के भेद से छोटे बड़े हो गए एक जगह छोटा है घटाकाश छोटा है मठाकाश बड़ा है तो उपाधि के कारण ऐसा है यदि इसको निर्विशेष आकाश रूप में देखना हो तो क्या करना दोनों उपाधि को विनाश नाश कर देना घट को फोड़ देना मठ को भी फोड़ देना मठ मानी दीवाल घट मानी दीवाल उसको तोड़ देना तो उस स्थिति में न घटाकाश बोला जाएगा न मठ आकाश बोला जाएगा तो उपाधि जन्य नाम से नहीं रहेंगे क्या रहेंगे वहां आकाश वैसे यहां भी है न जीवात्मा रहेगा न परमात्म मानी ईश्वरत्व पर रहेगा न जीवत्व तो रहेगा निर्विशेष आत्मा ही सिद्ध होगा जीव और ईश्वर का कभी अभेद होना संभव नहीं है जीव माने अंतकरण विशिष्ट से और शक्ति प्रतिष्ठे और ईश्वर माने माया विशिष्ट कभी एक होना संभव नहीं है ऐक्य जो श्रुति बोलती है तत्त्वमशी बोलती है कहां दोनों उपाधि को हटाकर बोलती है न जीवत्व तो है ना ईश्वरत्व है निर्विशेष परमात्मा ही है निर्विशेष परम सिद्ध होता है स्थिति है इस प्रकार यहां भी जो कह रहे हैं ना सप्तन्ना सदर शक्ति वृद्धि से उसका ज्ञान नहीं है तीन लक्षण हो गई जहद अज जहद अजब तीन एक होता है लक्षित लक्षण भी होता है लक्षण के बाद भी लक्षण करने होते है कहीं कहीं ऐसा पड़ता है जैसे द्विरेप शब्द आ गया रेप माने रकार को रेप बोलते हैं संस्कृत में रकार भी बोलते हैं रेफ भी बोलते हैं राज इफा ऐसा उड़ाद उतरा है रस से इफ प्रत्यय होगा इफा होगा तो गुण हो गया रेफा बन जाएगा माने रकार को ही रेफ कहा जाता है द्विरेप शब्द आया माने दो रकार उसका अर्थ क्या है शक्तिवृत्ति क्या है दो रकार द्विरेप शब्द का अर्थ दो रकार शक्तिवृत्ति से तो द्विरेप गुंजती ऐसा आया द्विरेप जो है गूसता है तो है रे रकार गूंस सकता है नहीं गुज सकता है शक्तिवृत्ति से दो रकार है द्विरेप गुंजती ऐसा शब्द आया तो वो गुंजती आड़े पड़ रहा है दो रकार लेना ही बन रहा है अर्थ करना पड़ेगा दो रकार वाला क्या अर्थ करना पड़ेगा दो रकार वाला लेंगे तो दो रकार जिस शब्द पे हो उसको दो रकार द्विरेख बोलेंगे यही होगा दो रकार का जहां संबंध शब्दव है जिस शब्द पे है शब्द पे पहुंचाएंगे वो दो रकार वाले शब्द भी बहुत सारे होंगे शब्द भी पूछ नहीं सकता क्या होगा भ्रम र आदि बहुत सारे शब्द हैं वाले में से एक विशेष में भ्रमर भी ले जाकर रख देना लक्षणा का भी लक्षणा करना भ्रमर जो भावरा बोलते हैं ना गुंज है कुछ दूर पर गुंजती ऐसे शब्द आने पर ऐसा अर्थ करना पड़ता है लक्षित लक्षणा लक्षणा के पश्चात भी लक्षणा करना शक्तिवृत्ति से अर्थ न आए तो लक्षणा करना लक्षणावृत्ति से भी अर्थ में निकले तो फिर एक लक्षणा करना इस तरह से शब्द का अर्थ निकालना पड़ता है शक्तिवृत्ति लक्षणावृत्ति में तीन है जहद आजाद, जहद आजाद और उससे भी एक और आगे जा रहा है लक्षणा के भी आगे लक्षणा करना जैसे द्विरेव शब्द का द्विरेव का तो शक्ति प्रति से दो रकार होता है तो दो रकार गूंज नहीं सकता गुंजती शब्द है आगे क्रियापद है तो गुंजती के साथ संबंध बनाना है उसको द्विरेव को इसलिए दो रकार वाला शब्द अर्थ करेंगे शब्द है वो शब्द भी गूंज सकता फिर उन शब्दों में जो भ्रमर शब्द में घटाना दो रकार वाले तो बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें दो रकार हो कहते हैं भ्रम रो रकार है सर बरा घर ब दो दोकार वाले सब क्या अर्थ करेंगे एक भ्रमर में विशेष ले जाकर इसको कहते हैं लक्षित लक्षण तो लक्षणावृत्ति में यहां जो किया जाता है तत्व में सिर्फ किया जाता है वह मानी जहद अजहद लक्षण जिसको भाग त्याग लक्षण भी कहा जाता है एक भाग को त्याग देना जितने लक्षण में कहा गया था उसमें एक हिस्सा छोड़ देना उपाधि हिस्सा को छोड़ देना स्वरूप को बचाना स्थिति है तो यहां यही है न सप्तन्नाश निर्विशेष आत्मा की चर्चा है कार्यकार भाव से अतिरिक्त आत्मा की चर्चा यही कहना है तो यह कहा था कि जो कोई भी शब्द होगा वक्ता के द्वारा प्रयोग किया शब्द हो शब्द और श्रोता के द्वारा सुना गया जो तो शब्द होता है वक्ता शब्द देता है श्रोता सुनता है वो शब्द अपने अर्थों को ज्ञान कराते हैं उस शब्द क्या चार संबंध को लेकर के जाति क्रिया गुण संबंध ये चारों में से किसी एक का सहारा लेकर के शब्द और शक्ति के ज्ञान के माध्यम से इसका संबंध कहां है यह शब्द का संबंध किस में है किस अर्थ में है उसको शक्ति कहते हैं पद पदार्थ संबंध शक्ति पद और पदार्थ के जो संबंध है उसको शक्ति कहते हैं शब्द और विषय दो के जो संबंध होता है प्रत्येक शब्द का एक किसी न किसी एक विषय में संबंध होता है जैसे मनुष्य शब्द का विषय मनुष्य शब्द की शक्ति यहीं पर है इसी पिंड में है चौपाया गो में नहीं है मनुष्य शब्द की शक्ति वहां नहीं है शक्ति ज्ञान स्थिति संबंध विशेष शक्ति तो कोई भी शब्द हो भोक्ता के द्वारा बोला गया शब्द या श्रोता के द्वारा सुना गया शब्द हो वह शब्द क्या होता है जाति क्रिया गुण संबंध के माध्यम से शक्ति ज्ञान के माध्यम से उसमें शक्ति ज्ञान भी चाहिए इस शब्द की शक्ति कहाँ है जैसे शक्ति ज्ञान जिसको नहीं होगा अर्थ नहीं समझेगा जैसे कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता हो तो घटम आनया ऐसा किसी ने प्रयोग कर दिया संस्कृतज्ञ ने प्रयोग कर दिया तो घट शब्द की शक्ति शब्द है घटा बने घकार टकार घकार आकार टकार आकार मिलकर घटा बना हुआ शब्द है वो घटा एक शब्द है घटा उसको लाओ बोलते क्या शब्द को लाएगा क्या लाएगा क्यों उसको शक्ति ज्ञान नहीं है घट शब्द के कि ये किस में संबंध है घट शब्द का घटा तो शब्द है कहां संबंध है नहीं समझता वो तो पहले शक्ति ज्ञान कराना पड़ता है पढ़ाने वाले आचार्य लोग होते हैं इस शब्द के अर्थ ये शब्द का विषय ये विषय समझाते हैं तो शक्ति ज्ञान सहयोगी होता है तो शब्द मुख्य होता है शब्द ज्ञान में शब्द मुख्य होता है शक्ति सहकारी कारण है शक्ति ज्ञान कहा हुआ है द्वारस्तत्व पदार्थ भी कहा हुआ है शब्द ज्ञानम तो कारणम द्वारस्तत्व पदार्थ थी शब्द ज्ञान फलम तस् शक्ति सहकारिणी ऐसा न्यायपुक्ता होली में लिखा हुआ है तो कोई भी शब्द श्रोता के द्वारा सुना हो जब वक्ता से प्रयुक्त शब्द है क्रिया गुण संबंध जाति क्रिया गुण संबंध के द्वारा ही अपने शक्ति ग्रहण के प्रति सापेक्ष होकर के अर्थ ज्ञान कराता है ऐसा नियम है किंतु ब्रह्म में ये चारों नहीं है जाति नहीं ब्राह्मण आदि नहीं है ब्रह्म ब्राह्मणत्वादि कोई जाति नहीं ब्रह्म में ये चारों नहीं है और माने जाति क्रिया भी नहीं निष्क्रिय है गुण भी नहीं है काला गोरा कोई नहीं ब्रह्म निर्गुण है कोई क्रिया भी नहीं तो संबंध भी नहीं असंग है वो इसलिए कैसे शब्द उसको शक्तिवृत्ति से ज्ञान करा पाएगा शक्तिवृत्ति से ज्ञान नहीं करा सकता वो शब्द इतर व्यावृत्ति के माध्यम से परिचान कराता है शब्द उसको जितने शक्तिवृत्ति से ज्ञान होते थे जिनके उन वो ब्रह्म नहीं आए इसमें तात्पर्य होता है इसके द्वारा ही परिचय कराया जाता है संपूर्ण कार्य का अनुभाव रूपी जगत के निषेध के अवधि रूप से परिचय कराया जाता है मैंने व्यक्ति के परिचय तो से यह अमुक व्यक्ति है एक तो विधिमुख हो गया शक्ति पृथ्वी पता दे अमुक है ऐसा और एक उससे भिन्न को ये वो नहीं है वो ये नहीं है नहीं है करके सबको निषेध करना निषेध करने पर स्वतः ज्ञान हो जाएगा ये मांगी कोई है नहीं यही है वो जो कहा था यही है निश्चय हो जाएगा इस प्रकार इतर व्यावृत्ति के द्वारा ही उसके परिचय कराया जाता है और ब्रह्म का चारों के द्वारा नहीं होगा जाति आदि उसमें नहीं है नान्यथा था ये बोला था अदृष्ट अन्य प्रकार से माने किसी प्रकार ज्ञान होना अर्थ ज्ञान होना संभव नहीं देखा नहीं गया है ये चार होना पड़ेगा लौकिक शब्दों में ये कहा था यही टीका है जाति आदि सत शब्द विषय तो बता रहे जाति आदि जो है ना शब्द का विषय होता है क्या होते हैं शक्तिवृत्ति से ज्ञान होता है सतका जाति आदि जाति गुण क्रिया संबंध चारों सत शब्द विषय तुम सत शब्द न सप्तना सदुचय का सत्य सत शब्द का वाच्य होते जाति आदि जिसमें हो जिसमें जाति और सत शब्द का वाच्य यही बनता है कहा जाति आदि जाति आदि से कहना क्रिया गुण संबंध तीनों चारों सत शब्द विषय उधर सत शब्द का विषय यही होते हैं जाति आदि होते हैं यहाँ न सप्तन्ना करके सत का निषेद किया हुआ है यहाँ तद यथा इत्यादि का तद यथा देखो इस प्रकार जाति कैसे होते हैं गौर अश्व इति वह जातिता चाहे अश्व चाहे गौ हो बोला जाति को लेकर बोला इसको गौ बोल दिया गौत्व तो जाति को लेकर के गौ कहा गया अश्वत्व तो जाति को लेकर के अश्व कहा गया ऐसी तिथि है पछती पठती इति वाह क्रिया जाति क्रिया माना पढ़ता है अथवा पकाता है इत्यादि बोला जाता है किसको लेकर क्रिया को लेकर के क्रिया विशेष पाचन पचन क्रिया से विशेष एक व्यक्ति है पाक क्रिया कर रहा है और एक पठन क्रिया से युक्त है इसलिए पठत ही बोला हुआ है कि क्रिया से व्यक्ति भेद हो गया परिचय हो गया व्यक्ति का शुक्ल कृष्णा इतनी गुणता शुक्ल हो चाहे कृष्ण गुण से भिन्न हो जाता है व्यक्ति एक आला है एक गोरा है इत्यादि बोला जाता है वो गुण से भेद हो गया व्यक्ति का ज्ञान हो गया ठीक है इस प्रकार धनी गोबान बोला हुआ है चाहे धनी बोलो गोबान बोलो बाल अगर या संबंध संबंध धन वाले को धनी बोलते हैं गाय वाले को गो, गोबान बोलते हैं ये संबंध को लेकर के व्यक्ति परिचय हुआ एक को धनी बोला धन को लेकर और एक को गोबान बोला गाय को लेकर इसलिए संबंध है वहां गाय के साथ संबंध है इसलिए गोबान बोला धन के साथ संबंध इसलिए धनी बोला गया ये चारों दृष्टान दे दिया क्रिया टीका में देखते हैं ब्रह्म में जाति नहीं है जाति से व्यक्ति का परिचय कराया जाता है सब शब्द से कहा जाता है तो क्यों जाति नहीं क्यों ब्रह्मणस्तु अगोत्रत्व अवर्णत्व ऐसा कहा है तो यदत अदृश्यम अग्राह्यम अवरणम अगोत्रम इत्यादि मुंडक को परिसरते हैं मुंडक तो की बात है अदृश्य है देखने नहीं है यदत अदृश्यम अगोत्रम अवरणम अशुक्लम अहर्षम सब निषेध किया हुआ है माने वर्ण का निषेध किया ब्राह्मणादि वर्ण का निषेध किया है उस परमात्मा में ब्राह्मणादि धर्म शरीर का धर्म है उस आत्मा का धर्म नहीं है शरीर का धर्म है ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया ब्राह्मण बोलने लगे स्थिति शरीर धर्म है इत्यादि श्रुत इत्यादि श्रुति है मुंडक श्रुति है वर्ण का निषेध करती है ब्राह्मणादि वर्ण आत्मा में नहीं है निषेध करती है जाति आदि बत्वा भावादि तो ब्राह्मण तो जाति आदि है ही नहीं इसलिए कहा जाता है अगोतम अवरणम इत्यादि कहा हुआ है न शब्द वाच्य इसलिए शब्द वाच्य नहीं होगा क्यों ब्राह्मण तो जाति को लेकर के ब्राह्मण शब्द से नहीं कहा जाएगा जाति से संबंध होता था ब्राह्मण तो ब्राह्मण शब्द से आत्मा को नहीं कहा जाता क्यों वहां पर जाति नहीं है उस आत्मा में निर्वशेष आत्मा में कहा न्यायादि कहा था भाषण में कहा था न तो ब्रह्म जाति कहा जातिबाद है ही नहीं ब्रह्मा जाति वाला है ही नहीं इसलिए वहां ब्राह्मण आदि नहीं बोला जा सकता ब्राह्मण तो जाति को लेकर के ब्रह्म का पहचान नहीं कराया जाता एक विशेष शरीर को पहचान कराया जाएगा ये ब्राह्मण है करके विशेष शरीर के लेकर बोलेंगे ब्रह्म पर विचार नहीं कराया जाता जाति को लेकर केवल और निर्गुणस्त स्तृति है केवल और इतुतेर गुण द्वारा ब्रह्मों नवाच्यता गुण के माध्यम से ब्रह्म की बाच्य तो नहीं आएगा निर्गुण कहा है ब्रह्मा को जो गुण वाले पदार्थ होंगे उनको जिसमें सतुगुण होगा ये सतुगुणी करके पहचान अलग हो जाएगा ये रजुगुणी है तमुगुणी है व्यक्ति को बोला जाएगा गुण को लेकर के तीन प्रकार से भेद कर सकते हम व्यक्ति में किसको लेकर गुण को लेकर ले या गुण है नहीं केवल निर्गुण से बोला बोला है अकेला है केवल है गुण नहीं है ऐसा कहा है उस ब्रह्म में किसी श्रुधेर गुण द्वारा ब्रह्म नवाच्य था गुण गुण को लेकर के ब्रह्म में वाच्य तो नहीं आएगा शक्ति प्रति से ज्ञान होना संभव नहीं है ना भी भाच्य में कहा था ना भी क्रिया शब्द वाच्य निष्क्रियवाद कहा था क्रिया शब्द का वाच्य भी नहीं बनेगा ब्रह्म निष्क्रिय है ब्रह्म ठीक है निष्क्रिय मनवा नि प्रमाण बताते हैं क्या निष्कल निष्क्रिय निश्क, शांत निर्भ्यम जनम अमृतस्य परम से दग्धंधन मीवा नलम ऐसे कह शेताशूत्र है ब्रह्मणो अदय अशेष उपनिषत्सु ब्रह्म जो है ना संपूर्ण उपनिषद किसी भी उपनिषद में देखो आप अशेष उपनिषद ब्रह्म अद्वैसे अद्वैत से ब्रह्म का जो अद्वै रूप है दो होना संभव गुण-गुण भाव होना संभव इत्यादि सिद्धत्वा सिद्ध है सारे उपनिषद सिद्ध है बात विशिष्ट से संबंध से तस्वीन विशिष्ट संबंध संबंध विशिष्ट होना संभव नहीं वहां अद्वैय परमात्मा में सारे उपनिषद अद्वैय रूप से अद्वैत सिद्ध किया हुआ है तो विशिष्ट जो संबंध हो वहां संभव नहीं तस्वीन असिधेर उसमें उस ब्रह्म में संबंध सिद्ध होना संभव नहीं है न तद द्वारा अपनी तस्व बाच्यता कहते हैं तद द्वारा संबंध दि्धा द्वारा दि्धा संबंध के द्वारा भी ब्रह्म में बाच्यत्व तो नहीं आएगा सत सब सत्य का बाच्य नहीं असत सत्य बात्य नहीं आ सकता संबंध के द्वारा भी कहा न च इत्यादि कहा था न संबंधी, वो ब्रह्म किसी के संबंधी नहीं है, संबंध वाले को संबंधी बोलते हैं संबंधी है ही नहीं कोई संबंध वो है नहीं एकत्वाद क्यों अकेले में संबंध होता नहीं है दो होता तो दूसरे का संबंध दूसरे में होता एकत्वाद हेतु दिया संबंधी नहीं किसी का संबंध होने की ये अकेला है वो एक अद्वैतवाद अद्वैय है द्वैत ही नहीं वहां द्वैत तो होता तो संबंध होता अविषयत्वाद विषय नहीं होता आत्मत्वाद त्वार, आत्मा होने से संबंधी नहीं है वो कहा न के नजचित शब्द किसी भी शब्द के द्वारा कहा नहीं जाता ये तो बातचो ने प्रत्ये अपरा अपना कहा हुआ है तैतरे में किसी भी शब्द के द्वारा उसको नहीं कहा जाता है निर्विशेष परमात्मा है उसको कोई शब्द है ही नहीं उसके लिए कहने के लिए सारे उपाधि को लेकर ही कहा जाता है शब्द उत्तम ठीक है इसलिए ये तो बात चो निवर्तन थे त्यातिश्र दिव्य उत्तम एक कहा यह तो बातचो निवर्तन थे अपर मास इत्यादि कहा हुआ है ना यह स्मृति के द्वारा सारी सिद्ध है कोई भी शब्द का संबंध होना संभव नहीं है ये कहा हुआ है टीका में कहते हैं भ्रमणी अभियावृत्तिया शब्द प्रवृत्ति शब्दा प्रवृत्त हुई यहा हैं ब्रह्म में अविधा वृत्ति में शक्ति वृत्ति शक्ति वृत्ति से आयम घट जैसे शक्ति वृत्ति ज्ञान होता है घट का ज्ञान हो जाता है संबंध हो जाता है शब्द और विषय का संबंध घट शब्द और घट शब्द का अर्थ घट अमु पदार्थ है दोनों का संबंध तो कहकर ज्ञान हो जाता है शक्तिवृत्ति से उसको अविधावृत्ति बोलते हैं ब्रह्मणी अभिधावृत्ति है मानी शक्ति वृत्ति आशक्ति वृत्ति के द्वारा शब्द अप्रवृत्त शब्द की प्रवृत्ति न होने में न होने पर यत्वंत राणी अन्य हेतु भी क्या है अद्वैतवाद एक तो कहा था एकत्वाद बोला था भाई हेतु दूसरा हेतु दिया अद्वैय अकेले में संबंध होना संभव नहीं है अद्वैय का अर्थ वही होता है द्वितीय नहीं है और अभिषयत्वाद विषय नहीं होता जहां विषय होगा वहां संबंध होता है विषय नहीं है आत्मत्वाद इत्यादि कहा था ब्रह्मणों अवाच्यते श्रुति में भी संवाद है ब्रह्म बाच्य नहीं है शक्तिवृत्ति से बाच्य नहीं है किसी भी शब्द का वाच्य नहीं बनता शक्ति वृत्ति से ब्रह्म का ज्ञान होना संभव नहीं है जिस ब्रह्म का यहां प्रतिपादन हो रहा है निर्विशेष ब्रह्म का विशेष ब्रह्म का तो प्रतिपादन हो जाएगा शक्तिवृत्ति से ईश्वरादि शब्द है ब्रह्मणों अवाच्यत्व ब्रह्म में अवाच्य बने शक्तिवृत्ति से ज्ञान न होने में श्रुति संवाद श्रुति के बता ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसाह आनंदम ब्रमणों विद्वान नग्विवेदी कुशन चैत्र श्रुति है अनुरूत परमात्मा को जो जानता है तो फिर किसी से भी भयभीत नहीं होता ऐसा कहा हुआ है आज्ञा तो सर्व विशेष रहित से अभांग मनसगोचर से अदृष्टे एक शंका आ जाती है संपूर्ण कोई भी विशेष जिसमें नहीं है सर्व विशेष सारे विशेषों से रहित अभांग का विषय भी, भी नहीं मन का विषय भी, भी नहीं बांग माने बांगणी मन दोनों विषय हो सर्व विशेष का निषेध हो जहां कोई विशेष नहीं होता नीति नीति के द्वारा सारे विशेष का जहां निषेध कर दिया गया जिस ब्रह्म में और बाणी और मन का भी विषय नहीं होता मन से चिंतन भी नहीं हो वाणी से बोला भी नहीं जाना ऐसा तत्व है वो यदि वो ब्रह्म ये शंका है सर्व विशेष रहित से अबांग मनस गोचरस अबांग मनस गोचरस से अधिक मन बाणी का विषय भी नहीं है सभी विशेष का जिसमें विषय है ऐसे देखा नहीं गया ऐसा पदार्थ कोई भी पदार्थ यदि है तो या तो मन वाणी का विषय होगा या कोई ना कोई विशेष होकर के होगा विशेष को लेकर के आएगा कोई ना कोई विशेषता विशेष से होगा वहां विशेष विशिष्ट होगा तभी वो व्यक्ति होता है या मन या वाणी का विषय बनता हो वो विषय होता है अब ये ब्रह्म में सारा टटोलने पर यही देखा गया है सर्व विशेष रहित है वो सर्व विशेष रहित से अबांग मन सगोचर से है वाणी और मन का विषय भी नहीं कोई वहाँ विशेष भी नहीं निर्विशेष निर्गता विशेष हो इसमार सारे विशेष विशेष इससे निकल गए जैसे लोग में विशेष कोई किसी को पंडित बोलते हैं किसी को कुछ बोलते हैं विशेष है अपने अपनी विशेषता को लेकर के व्यक्ति होता है वहाँ सब में विशेषता है हर व्यक्ति में विशेषता है हर पदार्थ में विशेष है संसार किंतु वो ब्रह्म का सर्व विशेष निर्विशेष कहा जाता है और अवांग मनुष्योचर मन बाणी के विषय नहीं जो अदृष्टे ऐसा वस्तु देखा नहीं गया एक ऐसा वस्तु देखा नहीं गया वो ब्रह्म नहीं है शंका आएगी ऐसा ब्रह्म हो नहीं सकता दृष्टेश्चर तद विपरीत देखा हुआ जो है उसे विपरीत होगा जो अवांग मनुष्य से विपरीत होगा वांग या मन या बाणी का विषय बनेगा उससे विपरीत होगा अथवा विशेष युक्त होगा निर्विशेष नहीं होगा उसे विपरीत होगा जो देखा गया है जो पदार्थ दृष्टेश जो देखा हुआ है तद विपरीत तद बाद जो सर्व विशेष निशेष से विपरीत कोई ना कोई विशेष लगा होगा अथवा पाणी यापन का विषय होगा तो प्राप्ति ऐसा प्राप्त होने पर शून्यत्व प्राप्ति हमारे जो अनुगर ब्रह्म शून्यत्व वो ब्रह्म तो शून्य तो तो हो गया कोई विशेष भी नहीं है शून्य वाले कुछ नहीं कैसे होगी जीरो को कोई मूल्य नहीं होता ना शून्य वाले जीरो कोई मूल्य नहीं होगा स्थिति हाँ उसके पहले कोई अंक लग जाएगा तो मूल्य बनेगा तब तक मूल्य बनने वाला नहीं ये जीरो का कोई मूल्य नहीं बनता शून्य हो वो जाएगा वो। कोई वस्तु ही नहीं सिद्ध तो हो जाएगा क्यों निर्विशेष है कोई विशेष नहीं है सर्वविशेष रहित बोलना है और मनवाणी का विषय भी नहीं है उससे विपरीत जो विशेष होते हैं मनवाणी के विषय होते हैं वो देखा जाता है ये देखा नहीं गया ऐसे पदार्थ कौन निर्विशेष पदार्थ देखा नहीं गया इसलिए शून्य गए ब्रह्म शून्य जिस ब्रह्म की चर्चा हो रही निर्वशेष प्रभु तो शून्य प्राप्त हो गया कुछ नहीं सिद्ध होगा अंक जो होगा वो कुछ नहीं है अकेला होने पर शून्य प्रत्यकतीवृत्ति कल्पित सत्ता स्फूर्ति प्रदत्न ईश्वर सत्म दर्शन आदो देहादीनावृतिमता रथादि अचेतना प्रेक्षापूर्वक प्रतिम्वाद चेतनाधिष्ठितत्व अनुमिमान अनुमिमान तत्प्रत्यक्ष चेतन ब्रह्म सत्शब्दी कहते नहीं वो है वो ब्रह्म नहीं निर्विशेष ब्रह्म उपाधि अवस्था में दिखता है स्वपाधिक रूप से दिखता है अनुमान से सिद्ध होता है ब्रह्म है क्यों देहादि में प्रवृत्ति हो रही है शरीर में इंद्रिया आदि में प्रवृत्ति है प्रवृत्ति हो रही है जड़ है जड़ में प्रवृत्ति चेतन में आश्रित हुए बिना हो नहीं सकती है जैसे गाड़ी में देखा गया गाड़ी अपने आप नहीं चल पाती जब चेतन बैठेगा वहां चेतन में आश्रित तौर पर गाड़ी चलती है रथ आदि की प्रवृत्ति देखी है चेतन में आश्रित होकर के ये भी जड़ है रथ के समान है शरीर शरीर इंद्रिया हमारे जड़ हैं जड़ में जो प्रवृत्ति हो रही है अपने क्रिया कर रहे हैं चेतन में आश्रित न होते तो क्रिया होनी संभव नहीं थी ये क्रिया हो रही इसका मतलब चेतन है वो तो परमात्मा है ये समय अनुमान से सिद्ध करता है शक्तिवृत्ति अनुमान प्रमाण से वो पहले एक चेतन है, शिद्ध करेंगे। शिद्ध है। ये सिद्ध करेंगे चेतनता है यह सिद्ध होगा ये कहना है तो ब्रह्मशूल्य तो प्राप्त हो रहा क्यों शंका यही थी सर्व विशेष रहता से अवांग मनुष गोचर से इत्यादि सारे कोई विशेष नहीं वहां निर्विशेष कहा हुआ है और बाणी बन का विशेष अदृष्ट ऐसा वस्तु देखा नहीं गया यह शंका और जो देखेगा गए देखा गया जो वस्तु दृष्टि से तब विपरीत है सर्व विशेष विपरीत है कोई न कोई विशेष है वहां देखा गया वस्तु में और मनवाणी का विषय भी होता है वो तो ब्रह्म शून्य तो प्राप्त हो जो ब्रह्म की चर्चा चल रही है वो शून्य प्राप्त हो गया कुछ नहीं तो प्राप्त हो रहा है ऐसे होने पर अरे बाबा प्रत्येक तो ना आत्मभाव से है। प्राप्त है ब्रह्म प्रत्येक रूप से है प्रत्येक बने आत्मा मैं नहीं हूं कोई बोलेगा बोलता तो क्या होगा बदलो तो व्याघात दोष लगेगा बोल रहा है और मैं नहीं हूं। मैं हूं बोलता है हर व्यक्ति चाहे आधेरे में पढ़ा हो कहीं भी पढ़ा हो पौरे भाई हो ऐसे बोलता है तो आपका से प्राप्त है वो एक प्रत्यक्ष दूसरा इंद्रिय प्रवृत्ति आदि हेतु तेरह दूसरा हेतु है, है इंद्रिया आदि की प्रवृत्ति का कारण बना हुआ है वो जड़ है इंद्रिया इंद्रिया जैसे गाड़ी जड़ चल नहीं पाती अकेले चेतन में आश्रित होकर चलती है इसी प्रकार ये भी जड़ है तो जड़ में जो प्रवृत्ति होती है चेतन में आश्रित हो, हुए बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती कहां देखा रथ आदि में देखा गया गाड़ी आदि में देखा गया तो यहां भी जड़ में प्रवृत्ति हो रही है चेतन में आश्रित है कोई न कोई एक चेतन है ये सिद्ध हो जाएगा अनुमान से सिद्ध हो गया ये बोल रहा है एक तो प्रत्यक्ष आत्मत्व है ना मई बोल रहा है किंतु वो मई को शरीर में लगाकर गलत कर रहा बात इतनी है इतनी गलत है शरीर में मई करके बोल रहा है स्थिति है है तो अहम है ना अहम हाँ, मनुष्य खाली अहम नहीं बोलता मनुष्य में जोड़कर बोल रहा है ये गलत है अथवा इंद्रियादी प्रवृत्ति हेतुत्व न दूसरा हेतु हो गया अथवा तीसरा हेतु कल्पित द्वैत सत्ता स्फूर्ति प्रदत्व न जो कल्पित द्वैत है जितने भी द्वैत पदार्थ है उसमें अस्थि भांति रूप आता सत्ता माने अस्थि स्फूर्ति माने भांति ये देने वाला वही होता यदि न होता तो कल्पित द्वैत में कहां से अस्थि आदि सर्पप में तो सर्पो अस्थि बोलते हैं सर्पो भाति को किसका धर्म देखा रज्जु का है अधिष्ठान का है रज्जु न होती तो सर्पो अस्थि बोलना संभव नहीं था सर्पो भाति बोलना संभव नहीं था तो अस्थिभाति रज्जु का ही गया इसी प्रकार यहां भी कल्पित द्वैत है जैसे सर्प कल्पित रज्जु में इस प्रकार द्वैत कल्पित आप उसमें सत्ता स्फूर्ति प्रदाता है प्रदान करता है नहीं तो अस्थिभाति बोली नहीं सकते द्वैत को कल्पित है ये तीसरा हेतु है एक तो हो गया प्रत्यक्षत्व है ना दूसरा इंद्रिय प्रवृत्ति हेतु प्रवृत्ति आदि हेतुत्व तीसरा है कल्पित द्वैत सत्तास्फूर्ति प्रदत्व कल्पित द्वैत को सत्तास्फूर्ति अस्थि भाति जो दे रहा है घटो अस्थि पटो अस्थि घटो भाति आदि बोलते हैं उसी के का है वो सत्तास्फूर्ति घटके नहीं है सत्तास्व प्रदत्व और ईश्वरत्व ना सबका शासक रूप से ईश्वर शासक है सबका कल्पित द्वैत का शासक है सतम दर्शन वो अस्तित्व पहले दिखाएंगे आत्मा की क्या दिखाएंगे अस्तित्व सत्यम दर्शन दिखाते हुए आदव सबसे पहले अनुमान करते हैं मैं वो परमात्मा है आत्मा रूप से है इंद्रियादी प्रवृत्ति का कारण होने से आत्मा है और कल को सत्ता स्पूर्ति प्रदान करता है इसलिए वो है आत्मा ब्रह्म है और ईश्वर रूप से भी है वो सबसे ये सब कुछ दिखाते हुए पहले क्या करते हैं देहादी की जो प्रवृत्ति मदान देहादी नाम जो प्रवृत्ति वाले शरीर आदि है प्रवृत्ति हो रही है क्रिया कर रहे हैं देहादी जड़ होते हुए क्या होते हुए जड़ होते हुए थे अपने क्रिया कर रहे हैं और जड़ में केवल अपने स्वतः क्रिया हो नहीं संभव नहीं चेतन में आश्रद देखा कहां गया गाड़ी में देखा रथ में देखा गया ये भी गाड़ी के समान रहा चेतन है यही कहना है आदव पहले क्या दिखाते हैं देहादी नाम प्रवृत्ति मदान जो प्रवृति वाले हैं देहादी शरीर आदि शरीर इंद्रिया आदि जो प्रवृत्ति है अपने अपने क्रिया कर रहे हैं प्रवृत्ताप रथाधिपत अचेतना जैसे अचेतन है कैसे जैसे गाड़ी आदि के समान है यह रथ आदि के समान है एक कौन देहादि प्रेक्षापूर्वक प्रतिपत्वाद इनकी जो बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति होती है क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य जान करके चलते हैं जड़ पदार्थ काम कर रहे हैं शरीर इंद्रिया आदि प्रेक्षापूर्वक प्रतिपत्वाद हेतु है यह अच्छे चेतनाधिष्ठित तो तत्व चेतन में आश्रित है ये सिद्ध हो जाता है देहादी चेतनाधिष्ठित तत्व का देहादि जो है ना चेतन में आश्रित है क्यों प्रेक्षापूर्वकवाद प्रेक्षा हेतु होगा प्रेक्षापूर्वक बने पूर्वक काम कर रहा है ये दृष्टांत क्या है रथादिवाद जैसे रथादि है हनुमान का स्वरूप यही होगा देहादि जो है ना देहादय चेतना चेतन अधिष्ठित तो चेतन में आश्रित है ये ऐसा करना क्यों पूर्वक प्रवृत्ति मत आधे है ये प्रेक्षापूर्वक बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति हो रही है कैसे जैसे दृष्टांत या रथाधिपत जैसे रथाधि होते हैं कोई मान बुद्धिपूर्वक काम करते चेतन बैठने पर होता है क्रिया होती है तो चेतन में आश्रित है वो ठीक इस प्रकार ये है चेतन में आश्रित चेतन सिद्ध हो जाएगा इस तरह से अनुमान से यही करते इसलिए अनुमान इस तरह से अनुमान करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में ब्रह्म जो प्रत्येक क्षेत्र उसको ब्रह्म कहा जाता है यही है देवादि के जो प्रवृत्ति के निमित्त बना हुआ है उसके सानिध्य में इनमें प्रवृत्ति हो रही है इनके सानिध्य में और रथ आदि जो होते हैं वो तो काम भी करते केवल सान्निधि में प्रवृत्ति नहीं है काम भी करता है वो गाड़ी चलाने वाला चलाता है उसको क्यों यहां स्वतः ये चल रहे हैं उसके सानिध्य में वो प्रवृत्ति नहीं करा रहा है सोता ये प्रवृत्त हो जाते हैं अयकांतमणि के समान चुंबक के समान वो ब्रह्म चुंबक के समान है सान्निधि में काम करना इन स्वयं क्रिया करता हुआ क्रिया करवाना ड्राइवर का काम होता है वहां स्वयं भी करता काम करता है ऐसा यहां नहीं है यहाँ सान्निध्य मात्र से इनकी प्रवृत्ति के जनक बनता है वो ऐसा है वह आत्मा आत्मा निष्क्रिय है उसके सान्निध्य में इनमें क्रिया हो जाती है इतने अंश में गाड़ी का दृष्टान्त किया प्रत्यक्ष प्रत्यक्षेतन ब्रह्म है एक आना चाहते हैं अंतरात्मा ब्रह्म है सिद्ध करना चाहते हैं तद अस्तित्व तत्शब्द जय ब्रह्म करते हैं तद अस्तित्व में आया तत्शब्द जो है ना तद अस्तित्व में यहां भाष्य में है उसका अर्थ करते हैं तत्शब्द ज्ञ ब्रह्म के लिए कहा किसको ध्यय ब्रह्म के नहीं कहा ज्ञपास्य ब्रह्म नहीं कहा कहते हैं ये कहना है सत्शब्द इत्यादि शब्द है ना सत्शब्द भाष्य में कहा सत्शब्द प्रत्यय अभिषयत्वात सत शब्द का विषय प्रत्यय का ज्ञान का विषय नहीं होता ब्रह्मा कौन मान बात शब्द बाचक नहीं बनता बाच्य नहीं हो शक्ति प्रति ज्ञान नहीं हो सकता शब्द आया उच्चते का था वही है न सत्तान सद उच्चत्य सत शब्द प्रत्यय अभिषय सत शब्द जन्य जो ज्ञान होगा उसके विषय नहीं होता ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म सत शब्द का सब्सद्द, सब्सद्द ज्ञान का विषय नहीं बनता असत्वा संघायाम जब सत शब्द से नहीं कहा जाता असत होगा वो ये संग आ जाएगी तो ब्रह्म नहीं होगा फिर असत होगा बंदिया पुत्र जैसा होगा शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता है उसको कहते हैं निर्वि विकल्प बोलते हैं सत शब्द प्रत्यय अभिषयत्वा सब शब्द जन्य ज्ञान का विषय न होने से असत्व शंकायाम असत्य की आशंका आ जाने पर ब्रह्म नहीं है ऐसी शंका हो सकती है ज्यय जो ग्यय परमात्मा है सर्व प्राणी करण उपाधि द्वारा तद गय जो ब्रह्म है सारे प्राणियों के प्राणी के इंद्रियादि जो उपाधि बन जाते हैं इसके द्वारा उसके अस्तित्व सिद्ध हो जाता है जड़ है इंद्रिया उसमें कार्य हो रहा है प्रवृत्ति हो रही है जड़ में प्रवृत्ति चेतन में अस्तित्व होनी नहीं है वो ब्रह्म है यह सिद्ध करता है इन उपाधियों के क्रिया लेकर के वो है उसका अस्तित्व तो सिद्ध करता है उसके सानिध्य के बिना इसमें क्रिया होनी संभव नहीं है जैसे ड्राइवर के सानिध्य के बिना गाड़ी के चलना संभव नहीं है ठीक सत्शब्द प्रत्यय अभिषत्वाद सत्शब्द का वाच्यार्थ सिद्ध न होने से असत्वासंगायाम जय से असत्वासंग्रायाम जो जय परमात्मा कहा जय में करके कहा था असत्व की आशंका होने पर सर्व प्राणीकरण उपाधि द्वारा तद अस्तित्व प्रतिपादन का सभी प्राणी मात्र के जो इंद्रियादि की जो प्रवृत्ति है ये उपाधि है उसकी उसके माध्यम से उस, उस, उसको है तद अस्तित्व प्रतिपादन परमात्मा की अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए तद माने ब्रह्म वो जो ज्ञान ब्रह्म है उसके अस्तित्व प्रतिपादन माने अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए तदा संख्या शंका निवृत्त अर्थवा उस शंका की तो सब शब्द के बाद होने के कारण वो ब्रह्मा नहीं ऐसे ऐसी शंका थी उस शंका की निवृत्ति के लिए आगे भगवान कहते हैं कह बताते हैं भगवान अपने श्लोक अपने बुखार को निशे बोलेंगे त्रयोदश श्लोक यही कहना है श्लोक है सर्वत पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिर मुखम श्रुतिमलोकेम आवृत्त ठते सर्वतः पाणीपादम तत्व शिशिर मुखम सर्वत श्रुतिमलोकेम आवृत्त ठते न सतन्ना सदुच्यते कहा हुआ है ना उपाधि के द्वारा सब कुछ वही हो जाता है और उपाधि रहित न सत्यन्ना सदुचते कहा जाता है उसको सत शब्द असत बाचने उपाधि रहित अवस्था में उपाधि सहित होकर कोई सब कुछ है ठीक है तो। सर्वतः पाणीपादम तत् ज्ञम वो जो गेय ब्रह्म है ना जिस ब्रह्म की चर्चा ज्ञय है तत्पा तत् मान गेयम जो गेय ब्रह्म है जिसको जानना है मान इतर व्यावृत्ति से पहचानना जिसको जो ब्रह्म है विधि मुख्य नहीं इतर व्यावृत्ति से निषेध मुख्य निषेध माने उससे भिन्न का निषेध उसका निषेध नहीं उससे भिन्न का निषेध के बाद उसे पहचानना है माने गये जो ग्याय है वह सर्वता सर्वथा पार्व माने सर्वत्र ये सर्व विमुक्ति तसी है वो सर्वत्र सभी में हाथ पैर वाला है उसका स्वयं हाथ पैर नहीं है सारे हाथ पैरों उसी का है उसी उसी के सानिध्य में सारे हाथ पैर काम कर रहे हैं उसी का हाथ पैर माना जाता है जिसके बिना जो नहीं हो सके उसी का माना जाए उपाधि अवस्था की बात है माने उपाधि अवस्था में वो ब्रह्म सिद्ध हो जाता है विशेष हो जाता है वही एक कहा सर्वत माने सर्वत्र यही अर्थ होगा सर्वत्र पाणीपाद पाद तत् ब्रह्म वो जो ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म सर्वत्र पाद वाला है सर्वत्र पाणी और पाद पाणी वाने हाथ होता पा है पाल माने पैर हाथ पैर वाला जो जो हाथ पैर जितने प्राणी मात्र में हो रहे जो अपने ढंग से क्रिया कर रहे हैं सब केवल मनुष्य की बात नहीं है प्राणी मात्र में सबके हाथ पैर वही है माने जितने काम कर रहे हैं उसके सानिध्य में कर रहे हैं उसी रूप से उसके प्रेरक रूप से ब्रह्म जाना जाता है सर्वतो अक्षी सर्वपुखम कहा सर्वत्र या सर्वत्र का अर्थ सर्वत्र ही है अक्षी माने आंख जितने आंखें हैं प्राणी मात्र में जितने आंख होते हैं और शीर होते हैं जितने शीर होते हैं प्राणी मात्र में मुख होते हैं सब कोई ब्रह्म है उपाधिकालीन बात है और निरुपाधिक अवस्था में न सप्तन्ना सदुच्चते कहा जाता है स्वपाधिक अवस्था में वही सब कुछ है सब कर रहा है माने दूसरों के हाथ पैर से हाथ पैर वाला होकर चल रहा है क्या हो रहा है दूसरे के हाथ पैर से माना क्षेत्र कोटि के हाथ पैर क्षेत्र के का नहीं है उसी हाथ पैर वाला का चल रहा है काम कर रहा है और दूसरे के आंख सिर मुख्य द्वारा आंख सिर मुख वाला हो रहा है वो अब पानी पा दो जब अनुग्रह हाथ पैर नहीं है दौड़ता है कि किसके द्वारा दूसरे के हाथ पैर के द्वारा काम करता है वो औपाधिक अवस्था की चलता है स्वरूप क्या है अपानी पाद है हाथ पैर नहीं है वैसे यहां भी है सर्वता श्रुति का अर्थ सर्वत्र है सर्वत्र शब्द है सभी प्राणी मात्र में श्रुतिमान लोक है श्रुतिमान श्रवण वाला है स्रोतेंद्रिय वाला वही सुनने वाला भी वही होता है दूसरे के कान से सुनता है अपना कान नहीं उस कान है उसका कान रहित है श्रोत्र नहीं है किंतु दूसरे के श्रोत्र से सुनने वाला है क्षेत्र के स्वरूप श्रोत्रोत्र सु, क्षेत्र का अंश है उसी से सुनता है सर्वत्र उपाधि को लेकर के सुनने वाला भी वही कहा जाता है श्रोता अश्रोता कहा जाता है उपाधि को लेकर श्रोता करता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता इत्यादि विज्ञाता अभिज्ञाता उपाधि को लेकर विज्ञाता आदि है उपाधि रहित अभिज्ञाता है ये सब समझ रहा है सर्वम आवृत त्रिस्टि का सबको घेर करके रहता है वो व्यापक है उसी भीतर ही सब कुछ है सर्व व्यापक होकर बैठा हुआ है सर्वम सबके सब जगत को या घेर करके ब्रिया आवरण धातु है आवृत्त मानी घेर कर त्रिष्टि में रहता है ऐसी राष्ट्रप्रकाश सर्वता पानीपाद में ना माना सर्वत्र अर्थ करना है उसका सर्वत का सर्वतः प्राणिया पादाश अवश्य इसके सर्वत्र पाणी पाद इसी के हाथ पैर सब इसी का है जितने प्राणी मात्र में हाथ पैर हैं वो हाथ पैर सारे के सारे इसी के हैं तो ये उपाधि को लेकर कहा इसी से चलना फिरना उसको दिखाई पड़ता है क्योंकि उसके सान्निधि के बिना इनमें हाथ पैर है नहीं नहीं काम नहीं करते ये काम कर रहे तो वहां है वो ये सिद्ध होता है तो ये उपाधाधिक अवस्था की बात है ये पादार्थ ऐसी थी सर्वतः प्राणीपादम वो गेह कहा था गेह तत्वक्ष करके कहा था ना पुरुष वो ये गेह पदार्थ ऐसा है या उपाधि विशिष्ट अवस्था की बात है ये सर्व प्राणी प्राणीकरण उपाधि भी जो संपूर्ण प्राणी मात्र के जो कारण है इंद्रियां हैं कारण मान इंद्रियां प्राणी मात्र के जो इंद्रिया है एक मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र सर्व प्राणीकरण उपाधि भी कर्ण रूप जो उपाधि है क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभाग बेते क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व जाना जाता है क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्रज्ञ न होता वो आत्मा न होता तो इनमें क्रिया नहीं हो सकती थी या दर्शन श्रवण आदि क्रिया हो रहे हैं फिर ना क्रिया है लेना देना क्रिया हो रही है वो तो चेतन क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व सिद्ध होता है क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्र में जाना क्षेत्र क्षेत्र को जानने वाला है ये सिद्ध होता है विभाव व्यक्ति निश्चित है क्षेत्र ज्ञा ही निश्चित निश्चित होता है इनके के इंद्रियों के क्रिया के द्वारा प्राणी मात्र में क्रिया हो रही है इंद्रियों में उसके द्वारा कहा क्षेत्र व्यस्त क्षेत्रोपाधि तो होते क्षेत्र के क्यों कहा गया उसको वास्तव में क्षेत्र के शब्द भी नहीं है उसके लिए क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण क्षेत्र बोला क्या बोला शरीर रूपी उपाधि के कारण क्षेत्र शरीर को बोला जाता एकदम शरीर में कौन थे या क्षेत्र कहा हुआ है इसको क्षेत्र कहा जाता है तो इस यही उपाध को क्षेत्र इसको जानता है इसे क्षेत्र ज्ञान बोल दिया वास्तव में क्षेत्र के शब्द का कोई विषय नहीं हो क्षेत्र ऐसे क्षेत्रमश पानीपादावीर अनेक अधा भिन्नम होते क्षेत्र को जो आया ना जो प्रकृति अंश क्षेत्र क्या है पानीपाद आर अनेक अधा भिन्नम भिन्न भिन्न ये भिन्न वो भिन्न भिन्न हाथ पैर के द्वारा बहुत प्रकार के हैं चौरासी लाख होने में क्षेत्र विभक्त है एक ही नहीं है भिन्न भिन्न है कोई दो दो पैर वाले कोई चार पैर वाले कोई पैर सुन्न होगा कुछ पैसा होगा बहुत सारे हैं क्षेत्र में भेद है एक नहीं है क्षेत्र में किंतु क्षेत्र के सभी में एक है क्षेत्र में भेद है अभेद नहीं है क्षेत्र से चे कहा था क्षेत्रम से पानी पादाधि वीर जो हाथ पैर आदि है इसके द्वारा अनेकदा भिन्न अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न है एक ही प्रकार के क्षेत्र नहीं पाया जाता क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जाता मिथ्याई व क्षेत्र रूपी उपाधि के द्वारा आया हुआ जो भेद है वह विशेष जितने भी विशेष आता हो मिथ्या ही जितने आत्मा में विशेष दिखाते क्षेत्र रूपी के कारण वो क्षेत्र में आत्मा भिन्न भिन्न आत्मा भाषा है वो मिथ्या झूठा ही है वो तत्त क्षेत्र विशिष्ट होकर के आत्मा का भाषणा उ मिथ्या है आत्मा एक ही है क्षेत्र मिथ्याई व क्षेत्रग्रस मानी तत्त क्षेत्र विशिष्ट होकर के आत्मा भी छोटा बड़ा दिख रहा है कहीं मारे छोटे जंतु भी छोटा दिख रहा है बड़े जंतु भी बड़ा दिख रहा है लंबा चौड़ा दिख रहा है कहीं अल्प दिखता है ये सब क्षेत्र क्षेत्र के भेद दिख रहा है वो बीत्या क्षेत्र है। है। के तद अपन जो उपाधि को हटा करके जो भिन्न भिन्न उपाधि के कारण आत्मा में भेद दिखता था उस भेद को हटाकर तद अपन भेद तिरस्कार करके गैतम उक्तम एक न सप्तना शब्द इसे कहा है जो क्षेत्र के कारण से क्षेत्र के में भेद दिखाई पड़ता था क्षेत्र अनेक वास्ता था उसको निराकरण किया न सप्तना शब्द चित्र के द्वारा क्षेत्र में भेद कोई आई नहीं एक ही है वो एक ही होता है जितने घट छोटे बड़े घट बना दिया उसी प्रकार से जल भरा हुआ है तो सूर्य का प्रतिबंध छोटा बड़ा ही दिखेगा क्या दिखेगा छोटे में छोटा बड़े में बड़ा दिखेगा तो क्या सूर्य वास्तव में छोटा बड़ा है उपाधि हटाएंगे छोटा बड़ा पन समाप्त है जल को हटाना पड़ेगा वहां उपाधि जल है हटा था जल उपाधि है उसको हटाएंगे सूर्य एक ही है छोटे बड़ेपन में नहीं होता उसी को सारे भेद जो दिखाई देता था क्षेत्र के में क्षेत्र रूपी उपाधि के छोटे बड़े आदि होने से क्षेत्र के में जो भेद दिखाई पड़ता था छोटा बड़ा आत्मा है ऐसे मान्यता आदि थी वो बिथ्या है क्यों वो क्षेत्र रूपी उपाधि को हटाया था क्षेत्र के एक होता है इसलिए न सत्यनाश अध्यक्ष के द्वारा उपाधि हटाया गया उपाधि तो उपाधि के कारण जो भेद दिखाई पड़ता है तो भेद अभाव भेद अभाँ का अभाव करने के लिए न सत्यनाश अध्यक्ष शब्द से कहा गया पूर्व श्लोक ठीक इति उपाधि कृतम मिथ्या रूपम अपनी अस्तित्व अधिगम जय धर्म परिकल्प उच्चते सर्वतः उपाधि के द्वारा आया हुआ है मिथ्या रूप है वो उपाय माने उपहित जो है ना मिथ्या स्वरूप उपहित जो वास्तविक है ही नहीं उपाधि कृतम मिथ्या रूप उपाधि के द्वारा बना हुआ जो मिथ्या स्वरूप है आकार है हाय करके शरीर आदि हाय करके मान करके सर्वथा पाणीपादम तद बोला हुआ है क्या बोला हुआ है शरीर को मान करके यद्यपि उपाधि के द्वारा आए मिथ्या है नहीं शरीर आदि वास्तव में उपाधि से जो होता हो मिथ्या है उपाधि कृतम मिथ्या रूपम अपनी अस्तित्व अधिकम उपाधि जो मिथ्या स्वरूप है ना उपाधि ये शरीर रूपी उपाधि मिथ्या है झूठा है ये शरीर आदि में जो क्रिया हो रही है मिथ्या है वो शरीर ने तो क्या क्रिया होनी है इंद्रिय ने तो क्या क्रिया होनी है मिथ्या रूपी तब अस्तित्व अधिकम उस चेतन के अस्तित्व के ज्ञान के लिए वो है इसलिए क्रिया हो रही है यद्यपि मिथ्या है उपाधि उसमें जो क्रिया अभी मिथ्या है वो मिथ्या क्रिया के द्वारा सत्य आत्मा का ज्ञान होगा आत्माह करके ज्ञान होता है उपाधिकृतम मिथ्याारूपम अपनी अस्तित्व अधिकम आये उपाधिकृत जो मिथ्या स्वरूप है वो भी अस्तित्व ज्ञान के लिए कहा गया धर्मवत का धर्म मान करके कहा क्या कहा का धर्म का, का? सर्वतः पाणीपादम तो गै कैसे हाथ पैर वाला है ग्याय का धर्म तो है नहीं उपाधि के द्वारा आया है उसमें आत्मा में दिखता है और मिथ्या झूठा है उसको ग्य का धर्म मान करके बोल बोल चल रहे हैं यहाँ सर्वतः आज तक बोल हैं कहा परिकल्य उच्य थे सर्वतः पाणिपादम इत्यादि सर्वत प्राणिपादम तथ सर्वतोक्षिश रूपकोकेम आदृतिका तथा संप्रदाय विधाम वचन जो परंपरा को जानने वाले अद्वैत सिद्धांत को जानने वाले जो लोग हैं यही संप्रदायवादी हैं संप्रदाय विधाम वचन संप्रदाय के वचन है क्या अद्यापादाभ्याम प्रपंचम प्रपंच थे इत्यादि अध्यारोप अपवादाध्यम का पहले आरोप करना उस आत्मा में शरीरादि का आरोप करना आरोप हो गया आरोप में अनेक अनेकत्व दिखाना सारा आत्मा है ये अपवाद करना नीति नीति के द्वारा अपवाद करना अपवाद करने पर एक का एक मानी वेदांत की सहेली है एक से अनेक अनेक का एक में समावेश करता हूं एक से अनेक बनाना कल्पना काल पना। और अनेक को एक में समेटना क्योंकि शिष्य अज्ञानी है पहले अद्वैत कहेंगे तो मानने वाला है नहीं उसको द्वैत बुद्धि में पड़ा हुआ है अद्वैत मानने को तैयार नहीं हो तत्व तो में से समझेगा नहीं पहले मैं भिन्न हूं ईश्वर भिन्न है मान के चलेगा उस स्थिति में अद्वैत है अद्वैत है थोड़ी मानेगा वो नहीं मानेगा उसका द्वैत है भाई है आरोप करना पड़ेगा किंतु कहां से हुआ शुरू करना पड़ेगा वहां से हुआ वहां से शुरू हुआ करके शुरू करना होगा उससे ये बना उससे बना बनते बनते बनते ही बन गया सारा बन गया बीज को दिखा करके हालात फायदा है शिष्य के अनुसार उसके जो ऐसे अभिप्राय थे उसके, उसके।, उसके बाद जब समझ गया समझे बाद में विलय करते गए जाते जाते एक पर पहुंचा दिए कोई और कुछ नहीं ये वेदांत की साइडी है एक संप्रदाय देता जो होते हैं परंपरा अद्वैत परंपरा को जानने वालों का वचन है क्या है अध्यारोप आरोप करना में आरोप करना सारा हाथ पैर आदि का आरोप करना उसके बाद निषेध कर जा जा जा। जिस प्रपंच प्रपंच तो प्रपंच रहित है उसमें प्रपंच किया जाता है अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही कहा सर्वत्र सर्व देहाभवे माना सर्वत्र सवत् सर्वत्र सारे शरीर के अवैध से जाने गए जो हाथ पैर आदि है मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र के शरीर में हाथ पैर आदि के जो जाने जाते हैं कहा सर्वत्र मानते सर्वदेहा वैवत्व सारे जितने भी शरीर हैं ना उसके अवयव रूप से जो हाथ पैर आदि माने जाते हैं गम्यमान है जाने जाते हैं पाणी को आधा कौन हाथ पैर आदि सर्वत्र माने सारे शरीरों में सर्वदेहा वैवत्व सारे शरीरों में जो अवयव रूप के अवयव रूप से दम्य माना जाने जा जाना जाता है जिनको पानी पा रहे हो हाथ पैर सब में देखा जाता है जाना जाता है यह ज्ञक्ति सद्भाव निमित्त स्व कार्य आ जाते जे जे जो परमात्मा जो रूपी शक्ति है ना वो शक्ति से कारण सद्भाव है इनकी निमित्त उसके निमित्त से, से ही है ज्ञक्ति ग्यय रूपी जो शक्ति के सद्भाव के निमित्त ही इनमें कार्य होते हैं किर ये सभी प्राणी मात्र के शरीर के अवयव हस्तपाद आदि तो ग्य शक्ति के सद्भाव से होता है ज्ञाय शक्ति का सद्भाव न हो यदि गय शक्ति वहां न हो तो इनमें कार्य होना संभव नहीं है इसके द्वारा वो जाना जाता है यदि ज्ञाय सद्भाव है लिंगान ये हेतु बन जाते हैं इनमें कार्य हो रहा है तो जरूर है वो जड़ जड़ में कार्य हो रहे हैं तो चेतन जरूर है तो ग्यय के सद्भाव में अस्तित्व में लिंग बनते हेतु बनते लीनम अर्थम कमेती लिंगम छिपा हुआ विषय को बताने वाले को लिंग बोला जाता है जैसे पर्वत में अग्नि छिपी हुई है दिखाई नहीं पड़ती धूम दिखाई दे रहा है उसको लेकर बोलते हैं उसके द्वारा अग्नि का परिचय होता है अग्नि है करके सिद्ध होता है जो छिपा हुआ विषय होगा चेतन छिपा हुआ है ये सारे प्राणियों के हस्तपात आदि में क्रिया हो रहे तथा तो तो अभिव्य क्रिया इस क्रिया के द्वारा चेतन है सिद्ध हो जाता है यदि चेतन न होता तो इनमें क्रिया होना संभव नहीं थी जड़ है कैसे गाड़ी अपने चलती नहीं चेतन के बिना चेतन बैठे तभी तो गाड़ी चलती है उसी प्रकार जड़ है गाड़ी के समान है ये कहना है ज्ञ शक्ति सद्भाव निमित्त स्वक्य है जितने भी हस्तपाद शरीर सभी शरीर में जो देह के अवयव रूप से बैठे हुए हस्तपाद आदि हैं इनमें अपने कार्य हो रहे हैं अपने अपने कार्य हो रहे हैं तो ज्ञाय शक्ति के सद्भाव से ही है ज्ञान रूपी जो शक्ति है परमात्मा है परमा उसके से ही है निमित्त क्या है माने केवल सान्निधि मात्र निमित्त है स्वयं करता हुआ करवाता नहीं है स्वयं करता हुआ भी बोलता हुआ करो सो करो बोलता हुआ भी केवल सानिधि मात्र होता है ऐसी तिथि लिंगानी ज्ञान स्वभाव लिंगानी ज्ञाय से उपचार तो उचित ज्ञा के स्वभाव में जो लिंग बताए गए हेतु बताए गए ज्ञान के गौण रूप से कहा गया माने इनके जो शरीर के अवयव को अवयव बता करके सर्वत पानी पाद तो गौण रूप से कहा मुख्य नहीं है हाथ पैर आई नहीं वास्तव में उसके पास तथा तो उसी प्रकार व्याख्या अन्य अन्य भी इस प्रकार व्याख्या करना किसकी सर्वतः श्रुति मल्लो के सर्वम आवृत्ति सर्वतोपी शुरु मुखबादी के वैसे ऐसे व्याख्या करना स्वयं वहां कुछ भी नहीं है उपाधि की क्रिया को लेकर ले। ले के कहा गया गौण प्रयोग है सर्वत्र आठ शेर मुख हो वही है कैसे बोल रहे हैं उपाधि को लेकर गौण प्रयोग वास्तव में नहीं हुआ जो गौण होगा वास्तव में नहीं होता जैसे बच्चे को सिंह शब्द प्रयोग करते वास्तव में सिंह नहीं हो गौण प्रयोग है सिंह बोल वहां सिंह का मुख्य प्रयोग जंगल में रहने वाले शेर को बोला जाता है कौन प्रयोग है मुख्य नहीं आत्मा में निर्धर्म के आत्मा कोई हाथ पैरा दी सिर मुखा दी कुछ भी नहीं वास्तव में तो ये इसलिए कहा जा रहा है सोता आत्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा तो इनमें क्रिया के माध्यम से उसको जानना है पहचानना है अनुमान से सिद्ध करना है इसके लिए कहा जा रहा है स्थिति है तथा व्याख्या अन्य अन्य का भी व्याख्या ऐसे करना सर्वतः प्राणिवादम तजगेम इत्यादि यही व्याख्या करना है सर्वतोक्षिशरोखम सर्वत्र आख शेर मुख वाला है वो स्वभाव तो स्वरूपता नहीं है औपाधिक रूप से सभी शेर मुख वाला वही होता है कहना है सर्वत्र सर्वत का अर्थ सर्वत्र सभी में प्राणी मात्र में अक्षिणी शिराक्षी मुखानी च बहुत सारे आंख है जैसे अक्षिणी बोल दिया और शीरांक्षी बहुत सारे शेर हैं बहुवजन कर दिया मुखानी बहुत सारे मुख है प्राणी मात्र में जिसका है सबके सब उसी जिसका है चलना उपाधि को लेकर के उसी का कहा जाता है तत् सर्वतोक्ष ब्रह्म है उसको सर्वतोष का कहा हुआ है कहा सर्वतः श्रुतिबद्ध बोल दिया श्रवण इंद्रिया सभी जो जो सुनते हैं ना में आप ही सुनता है वही वही कारण होकर अपना कान नहीं उस श्रवण इंद्रिया नहीं है वो दूसरे के आरोप करके वही सुनने वाला बनता है कल वो उपाधि का बता सुनता ही नहीं वो शुर्ति मत शुर्ति का कोई भेद नहीं ले रहे हैं वाला, वाला क्या है सर्वेन्द्रियम भाषाकार अर्थ करते हैं यहाँ के आया श्रुति शब्द ईश्वर में आया श्रुति शब्द मान सर्वणेन्द्रिय को लिया हुआ है ना कि वेद में नहीं पहुंच रहा श्रुति आने से सर्वेन्द्रियम तज वो श्रुति जो है यश्य ताद द्द। तो अक्सर तो वो भी हो सकता है न्येयस तद विवसान आएगा तेयर तो अच्छा होता है वो जिस ग्य का ऐसा है सर्वत्र श्रुति वही है ऐसा हो सकता है तद का यज्ञ आगे श्या लगाना और ग्ञ में एकार लगा देना और आगे एकार चाहिए फिर जयस्य बनाना होगा तद ऐसे गयश्य ऐसा होगा एक गलत छपा हुआ सर्वेंद्रिय जिस गाय का है यह आता है यहां श्रुति मत का सर्वेंद्रिय कोई जिस गाय का हो ज्ञ वाले परमात्मा उसको श्रुतिमत कहा गया ये तत्श्रुतिमत योके का उस गह को श्रुतिमत कहते हैं कहा प्राणी निकाय माने निकाय मान समूह जितने भी प्राणी चौरासी लाख योनिया हैं, एक एक योनि में अनेक संख्या है प्राणी निकाय बने प्राणी समूह सर्वम आवृत्तिया सबको घेर करके रहता है वो क्यों व्यापक है वो प्राणी समूह परिचिन्न है व्याप्त करके तिष्ठती रहता है स्थिति में लवतेगा प्राप्त करता है ब्रह्मा कहा उपाधि औपाधिक रूप से करता है सब कहा स्वतः नहीं है जैसे भाष्यकार अगले में एक उदाहरण देखिए मणि अभिंदत कहते हैं अंधे व्यक्ति ने मणि को पहचाना अंधे व्यक्ति मणि को पहचान सकता है क्या तौल से तो मणि नहीं जाना जाता वो तो चक्ष का विषय होता मणि ये पड़ी है करके तो का विषय से वजन दिखेगा पता नहीं पत्थर का, किस का है किसका है वजन मणि का नहीं जाना जाता अंधोमणि में अभिंदत आता है अंधे ने मणि को समझा वैसे यहां है माने दूसरे के आंख से देखा दूसरे व्यक्ति ने उसको बताया यही बता अंधे अंधे ने मणि प्राप्त किया मैंने बताया दूसरे के आंख से देखा उसने दूसरे ने बोला तो उसने सुना और समझ लिया मणि हाई करके मान लिया तम निरंगुली रावैध जिसके हाथ में अंगुली नहीं है ऐसे व्यक्ति ने उस टटोला मणि को किया, हो सकता है क्या नहीं। अंगुली नहीं है मैंने दूसरे के अंगुली से प्रश किया यह आता था।, था। समझा उसने यह आता था, था। और आता तम अदारयत जिसके गला नहीं है उस मणि को धारण किया उसने ऐसा हो सकता है क्या मानी वास्तव में दूसरे के गले में धारण किया गले से धारण किया अर्थ आता है वैसे यह भी समझ रहा है उपाधि रूप से किया वहीं दूसरे को उपाधि बना के समझ रहा हो, ठीक है इसी प्रकार की बात है यहाँ स्वतः नहीं है हाथ आद पैर आदि कोई भी नहीं है उपाधि के कारण से हाथ पैर वाला कहाग बन है वो दूसरे के हाथ पैर में उसके सानिध्य के बिना काम नहीं कर रहा है जो काम कर रहा है तो उसके बिना नहीं तो वो है करके पहचान होता है इसलिए यह कहा सर्वत इत्यादि सबसे कहा है सर्वतः प्राणिपादन तथा इत्यादि कहा ये करना है सर्वम आवृत्ति अंतिम था उपचार सब सर्वम आवृत्ति व्याप्त करके रहता है क्यों व्यापक है वो परिचिन्न रहा ही नहीं प्राणी निकाय जितने में परिचिन्न है सबको घेर करके रहता है स्थिति में लबतेगा तिष्ट अधिकार स्थिति प्राप्त करता है ये अर्थ कहा था समय हो गया है टीकाशी ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णशाय पूर्णमेवशिष्य ओं सा